शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष का दुर्लभ सत्संग श्री राम मोहन भट्टाचार्य मेरी स्मृति कथा अत्यंत अल्प तथा नितान्त व्यक्तिगत है दूसरों के पास वह एकांत अकििंचित कर प्रतीत ही हो सकती है किंतु वह स्मृति ही मेरे जीवन का अंतिम संबल है और जो पुण्य स्पर्श मुझे मिला वही मेरे अमर जीवन का स्रोत है उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी में अध्ययन करते समय मैं काशी के श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम में कभी कभी जाया करता था उस समय मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईएसी में पढ़ता था उस छात्रावस्था में मुझे स्वदेशी भाव अच्छा लगता था बालक वयस में लाड़ प्यार और प्रमाद पाने से बहुत आनंद मिलता है श्रद्धे सुरेश महाराज अर्थात स्वामी शाश्वतानंद जी उस समय काशी में थे वे प्रसाद देते अच्छी बातें करते थे जो मुझे अच्छी लगती थी सेवाश्रम में अंबिकाधाम के सामने के मैदान में कभी कभी पूज्य पद हरि महाराज कुर्सी पर बैठे रहते थे मैं दूर से देखता था किसी दिन पास नहीं गया उस समय ईश्वर धर्म कर्म आदि विषयों की चिंता मन में नहीं उठती थी अब सोचता हूं कि यदि मैं भाग्यवान होता तो जाकर उन्हें प्रणाम करता और आशीर्वाद लेता तथा उनके महामूल्य उपदेश प्राप्त कर जीवन कृतार्थ करता उसके बाद बहुत दिनों के अन्तर मैं पीडब्ल्यूआई अर्थात रेलवे की ट्रेनिंग में था उस समय मुझे अपने कार्य अधिकारी को श्री राम कृष्ण कथा मृत पढ़ सुनाना पड़ता था इस प्रकार बाध्य होकर मुझे श्री श्री ठाकुर के भक्तों के संग में सत्संग में आना पड़ा कुछ वर्ष के बाद एक बार मैंने स्वप्न में देखा एक सन्यासी मुझे एक प्रवीण साधु के हाथ में सौंप रहे हैं उससे मुझे बहुत आनंद मिला स्वप्न समझकर उसकी गंभीरता उस समय मैं समझ न सका कुछ दिनों के अनंतर उपरोक्त कार्याधिकारी के पास एक भक्त कुछ चित्र दिखाने आए उनमें से एक को मैंने अपने स्वप्न साधु के रूप से पहचान लिया वे थे काशी के रामकृष्ण मिशन के एक प्राचीन साधु केदार बाबा इन्होंने ही मुझे स्वप्न में एक दूसरे प्रवीण साधु के निकट सौंप दिया था अतः केदार बाबा का पता संग्रह कर अपने गुरुवरण के विषय में मैंने उन्हें एक पत्र लिखा उत्तर में उन्होंने बताया यह चिट्ठी लेकर तुम वेलुर मठ चले जाओ वहाँ के अध्यक्ष श्री महापुरुष महाराज ही तुम्हारे स्वप्न दृष्ट गुरुदेव हैं उनके पास जाकर दीक्षा लेना संसार समुद्र के पार जाने का पाथे पा जाओगे बेलर मठ जाकर एकाएक सुरेश महाराज से भेंट हुई दीक्षा के विषय में पूछने पर उन्होंने कहा आज ही दीक्षा लो पुरुष महाराज बहुत वृद्ध हो गए हैं दीक्षा प्राय नहीं देते इधर कुछ दिन अच्छे हैं अब दे रहे हैं उस समय उन्नीस सौ का माघ मास था सुरेश महाराज के निर्देश से धुमंझले पर पूज्य श्री महापुरुष महाराज के कक्ष में जाकर मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की सुनकर उन्होंने कहा जाओ ठाकुर मंदिर में जाकर श्री ठाकुर से प्रार्थना करो और उनका आदेश ले आओ मैंने विनय के साथ अपना संदेह बताया क्या श्री ठाकुर प्रत्यक्ष होकर मेरे साथ वार्तालाप करेंगे या आदेश उपदेश सुनाएँगे श्री महापुरुष महाराज ने जोर देकर दो बार कहा मैं कहता हूँ कि तुम जाओ कम से कम प्रार्थना तो कराओ उनके आदेश से श्री ठाकुर के पास जाकर प्रार्थना की और मैं लौट आया मेरी दीक्षा हो गई गुरुदेव ने नाम दिया और याद आता है कि मेरे साथ श्री ठाकुर का जो घनिष्ठ संबंध चिरकाल से था और है इस बात को उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझा दिया उस दिन मैं दीक्षा के लिए तैयार नहीं था गुरु दक्षिणा के लिए कुछ ले नहीं गया था दूसरे दिन कलकत्ते जाकर कुछ फल मिठाई आदि लाकर मैं उनके कक्ष में पहुंचा पहुंचा पो, दिया देख देखकर उन्होंने कहा सन्यासी गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा न देने से भी दोष नहीं होता रुपया उनके चरणों पर रखते ही महापुरुष जी ने कहा रुपया पैर में छुलाया नहीं जाना चाहिए मेरे लाए हुए फल मिठाई आदि का अधिकांश उन्होंने ठाकुर मंदिर में भेज दिया उनके आज्ञा से सेवक महाराज ने श्री गुरुदेव की प्रसादी थाली से प्रसाद लाकर मुझे दिया मैंने श्री ठाकुर और श्री गुरुदेव का प्रसाद पाकर अपने जीवन को सार्थक समझा इसके बहुत दिनों बाद पूरी धाम से आकर मैं बेलूर मठ में महापुरुष जी के दर्शनों के लिए पहुंचा। प्रणाम करते ही दूसरी बात न कहकर उन्होंने जगन्नाथ देव के महाप्रसाद के लिए अपना हाथ फैला दिया और कहा महाप्रसाद लाए हो दो लाए होना दो सौभाग्य से लाल कपड़े की छोटी थैली में मैं महाप्रसाद लाया था उसे महापुरुष को देकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ महापुरुष ने प्रसन्नता से महाप्रसाद ग्रहण किया